राम राम हरे हरी श्री राय बुलंद बिहारी लाल की जय श्रहा गिरी बिहारी देव जू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथिकी जय श्रीताल गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोपाल श्री हरि गोविंद जय जय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 बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराणपुरशोत्तमाय जय ते पराशर सो मुहु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्तम वा ममृत जगत्पेवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्ष विश्व नाम जगद्धाम नमा तत् प्रवर्तितो हम प्रवर्तिहम ओकी तस्य हरे पदकमल वन्दे वं श्रीचैतन्य वंदेहंश्रीगुरोपकमल श्रीगुरो वैष्णवाई श्री, श्री गुरु श्री गुरु श्री रूप सागत सह गणरघुनाथान्वित सजीव परिजन सवदूत श्री सहित श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गणलता श्री विषाखाता आजा लंबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायमभरपालौ वंदेजर करुण राधाकृष्ण प्रणय शक्तिरसम एकावि भुव पुरा देश भेद गत तो। चैतनिया क्यों प्रकटमघुना तद्व चैक्यम राभावसुवि नौ इनस्वूप नारायण नमस्कृति नर जय नरोत्तम देवी सरस्वती व्या जयती वाचाकुभ्य कृप सिंधु्य पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु हे करुणामगत जगैत दया भट्टि सुम के रघुनाथ दासजीवे दयामशोन दिहारी जय परमंगल श्री चैतन चमृत ष्ट परिच्छेद तीन सौ पया श्री ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वही राज्य का निरूपण कर रहे हैं कि श्रीदास गोस्वामी जी परम विरक्त होकर के विराजमान है कभी वे बाहर भिक्षा भी ले रहे हैं पहले श्री स्वरूप उनके पास में रह करके श्री गोविंद उनको भिक्षा कराते स्वरूप भिक्षा कराते उसको छोड़ दिया फिर हरि हरी फिर श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह और के ऊपर खड़े होकर के भिक्षा मांग की जय जय वहां खड़े हो कर के भिक्षा मांगते अंत फिर वो भी छोड़ दिया फिर अंत में क्योंकि तो उसमें भी कई वेश जैसी प्रवृत्ति की पुरुती पूर्ति प्राप्त होती है आशा उसमें लगी हुई है कि शायद ये मुझे दे दे, ये आएगा, ये मुझे देगा आशा न रहे और फिर जीवन का निर्वाह हो जाए इसके लिए फिर इन्होंने जो मार्ग अपनाया वो मार्ग अपनाया कई क्षेत्र में जहां पर बटना ही है तुम जाओ चाहे मत जाओ तुमको आशा करने की जरूरत नहीं है तुम जाओ चाहे मत जाओ वो तो बटे बट, वो तो बट रहा है तुम जाओगे तो तुमको भी मिल जाएगा इस प्रकार कहीं आशा का त्याग करके जहां केवल जीवन पालन करने के लिए अंग मिला है ऐसे वैराग्य को धारण करके श्री रघुना दास क्षेत्र में जाकर के भोजन करने लगे महाप्रभु को बड़ा अंग इनकी प्राप्ति हुई महाप्रभु को इन्होंने दो वर्ष तक भिक्षा कराई फिर दो वर्ष के बाद में महाप्रभु की भिक्षा कराना भी छोड़ दिया महाप्रभु को भी बड़ा आनंद हुआ कि विषयी का ढंग खाने से मन विषयी से युक्त होता है इससे अच्छा हुआ उन्होंने मैं संकोच के कारण नहीं कह पा रहा था परंतु उन्होंने खुद ही बंद कर दी भिक्षा कराना ये अच्छा ही हुआ श्री रघुनाथ दास उनके नियम बड़े पक्के श्री रघुनाथ दास केवल चार दंड सोए चार घड़ी मानी छियानवे मिनट मुश्किल से डेढ़ घंटा सौ इतने मात्र सोन बाग का सारा भगवत सेवा में जाए कहने के लिए कह दिया कि व्यास भरोसे उम्र के सोच पाम प्रसाद कोई सोता है कोई नहीं सोता है बल्कि ये वैष्णव भै, तो और ज्यादा जागते हैं तो जो मिल गया उसी को पूर्ति कर रहे हैं और उसी को आगे कह श्री श्रीमद भागवत के श्लोक को ही पुस्तक कर रहे हैं जो वैरागी हैं उनका क्या धर्म है उसका निरूपण कर रहे हैं क्या आत्मान चेत बिजानी आप परम ज्ञानम धुताशय कि हेतु देहम उष्णा लंपट एक गृहस्थी को दिव्याद्वैत भावाद्वैत और क्रियाद्वैत तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए श्री नानक जी युवि महाराज को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करते हुए अंत में कह रहे हैं कि गर, आ, कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से गृहस्थी के धर्म का अनुरूपण करते हुए कह रहे हैं गृहस्थी का यह कर्तव्य है कि वह द्रिव्याद्वैत भावाद्वैत और क्रियाद्वैत इन तीन चीजों को अपनाए द्रिव्याद्वैत तो का तात्पर्य है कि जितनी भी वस्तुएं हैं तत्वतः वे भगवान की सेवा के लिए बनाई गई हैं और हम भगवत प्रसाद को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। ठाकुर ने अपनी सेवा सिद्ध करने के लिए हमको सारी विश्व की वस्तुएं दी हैं और उनको भगवत समर्पित करके हम उनको ग्रहण करें सभी वस्तुओं में भगवान विराजमान है विचार करना इसका नाम है द्रव्या द्वैत प्रत्येक द्रव्य में एक ही पदार्थ हुआ वृंद पदार्थ ही सर्वत्र विद्यमान है इसका एक गृहस्थी ध्यान रखें भावक द्वैत का तात्पर्य है कि जैसा मुझे पसंद है वो दूसरे को भी कदाचित पसंद होगा परंतु जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं आत्म न पृथकूला में न परेशान समाचार अपने प्रतिकूल जो वस्तु है वो दूसरे के प्रति आचरण न करे इसका नाम है भावाद्वैत अर्थात सौ श्री प्रभु विराजमान है और भगवत अधिष्ठान के रूप में जीव मात्र का और वस्तु मात्र का सेवन कर यह हुआ भावाद्वैत और क्रियाद्वैत का तात्पर्य है मेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं मनसिन जितनी भी चेष्टाएं वे सारी की सारी चेष्टाएं कहीं भगवत सुख के लिए है भगवत सेवा में उपयोगी होने के कारण मेरी सारी चेष्टाएं नहीं चाहिए यहां तक के स्नान शयन भी इसलिए कर रहा हूं मैं कि जिससे मेरा भजन में चित्र लगे शरीर स्वस्थ रहे तो भगवत सेवा में चित्र लगे तो अपनी सारी क्रियाओं को भगवान के साथ में कहीं लिंक करना ये हो गया क्रियाद्वैत तो द्रिव्याद्वैत भावाद्वैत और क्रियाद्वैत इनको अपनाए द्रिव्याद्वैत का तात्पर्य है सारी वस्तुएं भगवत सेवा के लिए हैं और भगवत सेवा के लिए हैं तो उन वस्तुओं का भगवत सेवा में प्रयोग करके तब अपने जीवन की रक्षा करने के लिए मैं उनको ग्रहण करूं और इसी प्रसंग में कह रही है जो वस्तु अपने को पसंद नहीं है आप परेशान न समाचारी उनका दूसरे के प्रति हम आचरण न कर ये हुआ भावद्वित क्रियान्वित का तात्पर्य है कि अपनी सारी चेष्टाएं कहीं न कहीं भगवान के साथ में लिंक कर यहां तक कि शयन भोजन स्नान भी ठाकुर की सेवा के लिए कि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा शौच इत्यादि के द्वारा तो फिर भजन में मन लगेगा योग शास्त्र में शौच को भी योग का एक भंग अंग माना गया शौचास स्वात्म जुगुप्सा योगशास्त्र का योग का सूत्र है कि शौच के द्वारा स्वात्म जुगुप्सा अपने ही शरीर के किसी भाग के प्रति शरीर का जो एक अंग था उस मल के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न होती है। इंद्रिय सौक्षम सारी इंद्रियों की सुख की प्राप्ति होती है मन के सौक्ष की प्राप्ति होती है एकाग्रता की प्राप्ति होती है इसलिए कहीं कोष्ठ शुद्धि उसकी भी आवश्यकता है तो वो भी खाली जीवित रहने के लिए नहीं है बल्कि भगवत भजन में उपयोग होने के कारण उनका प्रयोग किया जाए ये शास्त्र कहीं पृथ्पादम कहता है तो इसी को धारण करके जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं भी कहीं ठाकुर के साथ में संबंधित हैं मन तुच्छे से तुच्छ छोटी से छोटी क्रिया उसको हम कहीं ठाकुर के साथ में भजन के साथ में जोड़ करके करें कि भजन में क्या ये उपयोगी है भजन में उपयोगी नहीं है क्या है ऐसी क्रियाओं का त्याग करना जो भजन में उपयोगी है ऐसी क्रियाओं को ग्रहण करना इसलिए युक्ता हार धारण करते हुए व्यक्ति विराजमान हो यह क्रिया की बात हो इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि आत्मानम चोद बिजानिया परम ज्ञानम धोताशय है यदि किसी व्यक्ति ने यह समझ लिया कि मेरी आत्मा मैं आत्मा अलग वस्तु हूं और ये देह अलग वस्तु है मैं देह नहीं हूं देहात्म बुद्धि का यदि उसने त्याग कर दिया तो इस ज्ञान से उसके जितने भी मन के मैल हैं वे सब धुक जाएंगे तो आत्माव चेन बिजानिया अपने आत्मा को यदि पहचान लिया है तो परम ज्ञान धुताशय परमात्मा का विचार करते हुए आत्मा को ही रूप से उपास्य मानते हुए आत्मतत्व को आत्म परमात्मा तत्व को उपास्य मानते हुए यदि वो व्यक्ति विराजमान होगा तो धुताशय उसकी संसार से आसक्ति दूर हो जाएगी उसका आशय माने अहंकार स्वच्छ हो जाएगा हम में दो तरह के अहंकार हैं एक अहंकार है मैं शरीर हूं यह है कार्य का अहंकार दूसरा अहंकार है आत्मा से लेकर के आत्मा संबंधी अहंकार कि मैं कृष्ण का दास दासू तो जो दूसरी कोटि का अहंकार है आत्मा संबंधी अहंकार है कि मैं कृष्ण का दास हूं यह अहंकार तो है परम ग्राही है और मैं दे हूं यह अहंकार है सर्वदा ज्ञान के द्वारा त्याग तो इस अहंकार को त्याग त्याग करें कि मैं दे हूं और मैं कृष्ण दास हूं यह आत्मा कृष्ण दास है इस अहकार को ग्रहण करना तो परम ज्ञान धुताशय परमात्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो आशय माने मैं दे हूं यह अज्ञान दूर हो जाएगा और किमिछ वाहे तो इसलिए मैं क्यों इस शरीर के सुख की चिंता करूं किमि किस चीज को चाहूं जब मैंने परमात्मा को मान लिया परमात्मा को जान लिया तो किस चीज को मैं चाहूंगा और वाहे तो किसके लिए देह हम उष्णा लंपट रहा मुझे आश्चर्य होता है कि ये लंपट जन देह का पोषण कैसे करते हैं विचार को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने हृदय में धारण कर रहे हैं कि मुझे ये देह मिला है भगवत सेवा के लिए एक सेवक एक साधन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस इंस्ट्रूमेंट का इस साधन का मैं भगवत सेवा के लिए उपयोग करूंगा और जब आत्मतत्व तो तो श्री कृष्ण को पहचान लिया तो मेरा हृदय अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा माने देह मैं हूं यह अभिमान तो दूर हो जाएगा और मैं कृष्ण दास हूं यह आत्मा कृष्ण दास है यह अभिमान पुष्ट हो जाए तो एक अभिमान को पुष्ट करना है एक अभिमान को नष्ट करना है जिनको ब्रह्म साहिध्य प्राप्त करना है वे दोनों अभिमानों का त्याग कर हैं तो ब्रह्म में लीन हो जाए दूसरे प्रकार के अभिमान को रखेंगे कि मैं कृष्णदास हूं तो सेवा सुख मिलेगा तो इस अभिमान का नाश नहीं है मैं दे हूं इस अभिमान का नाश तो तब तो मैं किस चीज की इच्छा करूं और कससे बाहेतु तो हो ये लंपट जन किसके लिए जीव अपने देह का पोषण कर रहे हैं ऐसा मन में विचार करते हुए विराजमान हो और यही विचार करके श्री दास धीरे धीरे परम वैराग्य की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं अपने पैसे से पहले अपने जीवन का निर्वाह करना उसको छोड़ा अपने लिए पैसा लिया नहीं ठाकुर की सेवा के लिए केवल आठ कौली लेते थे उसे महाप्रभु की भिक्षा कराते थे फिर महाप्रभु की भिक्षा कराना भी केवल दो दिन के लिए कर दिया महीने में दो बार फिर उसको भी त्याग कर दिया स्वयं कहीं भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं जो सिंह है उसके ऊपर खड़े हो करके, फिर उसका भी त्याग कर दिया और क्षेत्र में जाकर के जहां बट रहा हो वहां पर ले लिया मिल जाए बच जाए मिल जाए तो ठीक नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं इस प्रकार परम बैराग्य के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और उनके बैराग्य का एक प्रसंग कर रहे हैं कि प्रसाद भात पसारे बिकायत बाजार में जगन्नाथ जी का प्रसाद बांटते हैं बेच, बेचते हैं जिस पसारी का प्रसाद भात बिकता नहीं है कभी बच जाए माल रहते है बच जाए तो यदि वो प्रशांत भात बिके नहीं तो दुई तीन दिन हरिदे भात सड़ पाए दो तीन दिन का होने पर वो भात सड़ जाता है और सड़ जाने पर सिंह द्वारे गावी आगे सही भात डाले सिंह द्वार के आगे जो गाय खड़ी रहती है वो उस भात को उन गायों के आगे डाल देता है फसादी माने दुकानदार उसको आगे डाल देता है गायों के आगे परंतु सारा गंधे तेरंगा गाय खाईते ना पा रहे सा होने के कारण गंध आने के कारण तिरंगा गाय जो है तिरंगा गाय वो भी उसको नहीं खाती है देशी गाय की बड़ी नखरेबाजी होती है सोहे की सामने साझ को नहीं खाए खाए <laughs> तो देशी गाय की बड़ी नखरेबाजी होती है परंतु तेरंगा गाय वो जो मिल जाए वो खा लेती है परंतु तिरंगा गाय भी उसको नहीं खाती है उस तो गंदे वो सड़ने की गंध उसमें से आ रही है इसलिए तल गाय भी उसको खा नहीं पाती है सही भात रघुनाथ रात्र घोड़े आने रात के समय रघुनाथ उसी सड़े हुए भात को बीन करके घर में ले आते है और लेकर के भात पखारे लिया पहले दिया बहु पानी पहले भात को धोते हैं पहले दिया बहु पानी बहुत पानी डाल करके किसी पात्र में रख करके बहुत पानी डाल करके रगड़ करके उसको धोते हैं माजे पार। का गला हुआ जो है वो तो धुल जाता है पानी में और भीतर जो कड़ा अंश रह जाता है चावल का भात का जो कड़ा अंश रह जाता है लोन दिया माखी से ही सब भात खाए उसमें ही थोड़ा सा नमक मिला करके उसे कुछ का का जो है उसको ही ये खा लेते जो बचा हुआ है उसको ही थोड़ा सुखा करके फरेरा करके और उसको खा लेते एक दिन स्वरूप तहादित्य देखी नहीं हास पहाड़ के चूप मांगिया खाई न एक दिन स्वरूप गोस्वामी इनके पास में गए और स्वरूप कह रहे हैं भाई क्या खा रहे हो हंसी कर रहे हैं स्वरूप गोस्वा क्या खा रहे हो और उसमें ये कह रहे हैं कुछ नहीं है कुछ नहीं है और तहार पौ तो देखे इन्होंने ऐसे ही उस भात को धोते हुए साफ करते हुए देखा हाशिया तहार की मांगिया खाए हास करके बोले इसमें थोड़ा सा हमको भी तो हमको भी तो ऐसा कह करके मांग करके सब गुसा खा देख रहे हैं बड़ा बेसवाद और माने अभी गंध तो है साफ कर भी तभी फिर तो रहेगी है अच्छे अमृत खाओ निति निति बोले ऐसा बढ़िया अमर तुम नित्य नृत्य खाते हो इतना सुंदर प्रसाद ऐसा अमृत नित्य नृत्य खाते हो आमा सभाए नहीं दे हम सबको नहीं देते हो कि तुम कुटती बड़े लोभी हो बड़े कंजूस हो इतने बढ़िया अमृत को रोज खाते हो और हम सबको देते नहीं हो अकेले अकेले खा देते हो इस बात को गोविंद ने मुखे प्रभु से बात सुन लिया श्री गोविंद ने जब ये बात श्री महाप्रभु से कही महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ मन ही मन में प्रसन्नता हुई और आज दिन प्रभु आशी कहा लागिला श्री प्रभु श्री रघुनाथ दास के पास में आए और रघुनाथ दास से कहने लगे कि रघुनाथ कहा वस्तु खाओ सभे सभे अमाइन दे तुम पूरी की पूरी कौन वस्तु खा जाते हो बिल्कुल समेट करके पूरी की पूरी वस्तु खा जाते हो हमको नहीं देते हो ऐसा कह कर के एक बने एक ग्रास कर ऐसा कहकर के, के जहां ये साफ कर रहे हैं भात को तो सुखा रहे हैं उसमें से एक मुट्ठी लेकर के एक लेकर के श्रीमन महाप्रभु ने खा लिया बोले जय आप ग्रास लेते स्वरूप हाथे तो ला जब दोबाना ग्रास लेने लगे तो स्वरूप उस समय स्वर्ग गोस्वामी ने गा हाथ पकड़ लिया बोल तोमार योग्य न है ये आपके खाने योग्य नहीं है बले बले मिला और ऐसा कह करके बले बोले बाप प्रयास करके बल लगा करके जोर लगा करके झगड़ा करते हुए श्री स्वरूप ने महाप्रभु के हाथ को खींच लिया दोबारा लड़ने भी दिया हाथ का जो भात है उसको छोड़ा लिया है प्रभु कहे नित नित नाना प्रसाद खाए ऐ स्वादो आर कौन प्रसादे ना पाए बोल मैं नित्य प्रति अनेक अनेक प्रसाद को पाता हूं परंतु तो इतना सुंदर प्रसाद तो मैंने कभी नहीं खाया जितना आज खाया है तो ये तो स्वादो आर कौन प्रसाद न पाए इतना स्वाद तो और किसी प्रसाद में था नहीं ऐ मते रघुनाथे बार बार कृपा करे इस प्रकार श्री महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर बार कृपा की रघुनाथ वैराग्य देख संतोष अंतर है महाप्रभु के हृदय में रघुनाथ का वैराग्य देख करके बड़ा मन में संतोष है आप नार उद्धार है ही रघुनाथ दास गौरा कल कर प्रकाश श्री महाप्रभु ने जो कृपा की जैसे कृपा की और श्री रघुनाथ को जैसे संसार से निकाला इस चरित्र का श्री रघुनाथ दास ने नामक अपने एक स्तोत्र में उनका वर्णन किया अपने चरित्र का थोड़ा सा उल्लेख कहीं उसका संकेत वह श्रीमद् महाप्रभु की कृपा के वर्णन में अपनी कृपा का अपने लाभ का वर्णन इनके ऊपर इनका हो गया अपने चरित्र का वर्णन हो गया जैसे दूध को नापने में लोटा नप जाता है और लोटे से दूध नापा जाता है दोनों दोनों से नप जाते हैं कि ये लोटा एक किलो का है एक लीटर का है भर दे भैया एक लीटर हुआ तेरा और जैसे एक लीटर दूध जो है उससे दो लोटा पता लग जाए कि ये लोटा सवाल किलो का सवाल लीटर का है कि एक लीटर का है तो एक किलो लीटर एक लीटर दूध से जैसे पात्र मप जाता है और एक लीटर के पात्र से जैसे दूध मप जाता है तो पात्र से दूध और दूध से पात्र दोनों को परस्पर मापा जा सकता है इसी प्रकार श्री महाप्रभु के वर्णन के प्रयास में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा अन्य में अपने चरित्र का वर्णन हो गया नहीं तो अपना चरित्र कोई वर्णन करेगा नहीं जो साधन, चरित्र व छपाने की वस्तु होती है परंतु तो अपने चरित्र का ये महाप्रभु की लीला की महिमा का गायन करने के आवेश में इनको होश नहीं रहा और अपने चरित्र का गायन श्री करते हुए विराजमान हुए तो आपना रघुनाथ दास गौरा स्तर कल्प वृक्षे प्रकाश गौरांग सवकल वृक्ष इनमें अपने चरित्र का गायन कर दिया तत्वतः बायोग्राफी लिखना बड़ा कठिन काम है अपने आप को तटस्थ रखते हुए अपने चरित्र को लिख देना और अपनी बुराइयों को भी कहीं प्रकट कर देना यह संभव नहीं है कहीं न कहीं चोर रास्ते से हमने जो गलतियां की हैं प्रत्येक जीवन चरित्र आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति उन अपनी कमियों को कहीं न कहीं जस्टिफाई करने लगता है उनको कहीं वो सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करने लगता है इसलिए एकदम तटस्थ होकर के किसी के चरित्र को अपने चरित्र को भी लिखना बहुत कठिन बात है किसी दूसरे की जब जीवन चरित्र लिखा जाता है कोई शिष्य गुरु के जीवन चरित्र को लिखेगा तो वो तो उनको ग्लोरीफाई करेगा ही वो तो उनकी महमा का गहन करेगा उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु तो आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं जाने अन्य प्रयास करके अपने चरित्र को कहीं प्रस्तुत करने लगता है और अपने आप को एकदम तटस्थ बना करके आत्मकथा लेखन या एक बड़ा कठिन काम है जबकि आत्मकथा लेखन का मूल जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि अपने आप को पूरी तरह से तटस्थ होकर के कहीं प्रस्तुत कर देना परंतु तटस्था रहती नहीं है श्री रजना जहां अपने चरित्र का अनूपण कर रहे हैं वहां तत्वता अपने चरित्र का वर्णन नहीं कर रहे हैं अनजाने में दूध को नापने में लोटा नप रहा है इनका अपना चरित्र अपने आप नपते हुए अपने आप आ रहा है ये जान बुझ करके अपने चरित्र को कहीं महिमाशील बनाने का ग्लोरीफाइड करने का प्रयास नहीं करते हैं ये एक बहुत स्पष्ट बात तो आप में उद्धार रघुनाथ दास तो कहीं किसी चीज का रिपोर्टास एक अलग चीज है रिपोर्टास शैली अलग है रिपोर्टास शैली में अपने व्यक्तित्व को तटस्थ रखते हुए जो वस्तु जैसी है उसका वैसा का वैसा कहीं प्रस्तुतिकरण कर देना उसका नाम है रिपोर्टास। जहां जीवन शैली है जीवन वर्णन की शैली है उस शैली में अपने चरित्र नायक को अधिक से अधिक महिमा बनाने का प्रयास होता है और आत्मकथा लेखन में भी प्रयास तो ये होता है कि हम अपने जीवन को योगित्यों प्रस्तुत करें परंतु योगित्व प्रस्तुत करने में भी कहीं न कहीं हमारा अपना जो अहम है वह हमारी की गई कमजोरियों को गलतियों को कहीं कहीं ढांकने का प्रयास करता है लेखक की कमजोरियों को ढांकने का प्रयास करता है और वह अपनी कमजोरियों को कहीं जस्टिफाई करता है उनकी संगतता स्थापित करता है कि भाई ये कार्य मैंने इसलिए कर लिया तो इस तरह से अपने दोष को किसी दूसरे के सिर पर मरने का वह प्रयास करता है तो यह कहीं कमी हो जाती है सत्य के प्रयोग इत्यादि जो महात्मा गांधी की जो जीवन कथा है और उसमें उन्होंने कभी मान संरक्षण किया परंतु अपने दोष को किसी दूसरे को थोपने का प्रयास किया कि मित्रों के कहने से मैंने ऐसा कर दिया तो यह एक बहुत बड़ा दोष है आत्मकथा कि आत्मकथा शैली में वो अपने कमी को कहीं किसी दूसरे के द्वारा दूसरे के सिर के ऊपर मह करके अपनी कमी को अपने आप के अपने चरित्र को अपने करेक्टर को कहीं सुरक्षित बनाने का प्रयास करते पंच श्री रघुनाथ दास ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया वहां पर श्री महाप्रभु का ही वर्णन करना है महाप्रभु की कृपा का वर्णन करना है उसमें अपने वैराग्य को दिखाना मुख्य नहीं है महाप्रभु की कृपा का वर्णन करने के प्रयास में कहीं एक पात्र के रूप में वो पात्र नप गया है दूध के साथ में लोटा भी नप गया जैसे जैसेवली में कह रहे हैं कि दावा अपे पथित मुद्रत्य कृपया श्रीमद महाप्रभु ने मैं तो महान संपत्ति के दावा नल में जल रहा था परंतु तो दावा नल में जलते हुए मुझे उदृत कृपया उन्होंने कृपा करके संपत्ति के दावादिल से मुझे निकाला और स्वरूप कुमाम कुछ अपने स्वजन श्री स्वरूप गोस्वामी के हाथ में सौंप करके जो अपूर्ण से आनंदित हुए और और गुंजा हारम प्रियम गोवर्धन शलाम दबे और श्रीमद महाप्रभु ने अपने गले में धारण करने वाले गुंजाहार जिसको श्री नृसिहांद लाकर के महाप्रभु को दिया था उस गुंजाहार को और गोवर्धन शला जो महाप्रभु की सेवित विराजमान है उन सेवित श्री गोवर्धन शला को कृपा करके मुझे प्रदान किया गौरांगो हृदय उदयन माम मदय दे ऐसे गौरांग की कृपा मेरे हृदय में उदित होते हुए मुझे आनंदित कर रही है ये श्री रघुनाथ मिलन के चरित्र का हमने वर्णन किया इसे जो श्रवण करेगा उसको चैतन्य चरण की प्राप्ति होगी श्री रूप रघुनाथ पदे यार श्री चैतन्य चरतामृत पढ़े कृष्णदास श्री रूप रघुनाथ इनके चरण की कृपा की आशा करते हुए ही ये चैतन्य चरतामृत का ये कृष्णदास कविराज यहां गायन कर रहे बोले श्री रूप गोस्वामी पाद जय घुनाथ दासपाद्य की जय कृपा में श्री चरण की जय परम कृपा में श्रीमंद महाप्रभु प्रेमार्ण चैतन्य महाप्रभु की जय आज प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमंद महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम रूप से लीला पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम यदि कोई है तो वे मुख्य रूप से श्री चैतन्य विप्रेम पुरुषोत्तम उनकी अपूर्व कृपा उसका यहां निरूपण की आगे कह रहे हैं चैतन्य चरणान भोज मकरंद सतह धेय ये शाम प्रसाद पामरोपी अमरो भवे जिनकी कृपा को प्राप्त करके कोई पामर भी अमर हो जाता है दिव्य हो जाता है देवता के समान पूजनीय बन जाता है उन चैतन्य चरणों का हम गायन कर रहे हैं और चैतन्य चरणों के मकरंद का जो भक्तगण पान करते हैं उन श्रोतागणों के चरणों की हम वंदना करते हैं तो श्री चैतन्य चरणाम भोज मकरंद लेह श्री चैतन्य के चरण कंभ के मकरंद माने मधु मधु का मकरंद का लेह माने जो पान करने वाले हैं चाटने वाले हैं जैसे भोरा है वह मधु का पान करता है इसी प्रकार ऐसे संतगण उनके श्री चरणारंद की हम वंदना कर रहे हैं और उनके चरणार्थ चरणार्जन की वंदना करने पर पामर भी अमर हो जाता है श्री चैतन देव की जय हो आर बक्सर यदि गौरे भक्त गुण आईला पूर्ववत महाप्रभु सभारे मिल ला दूसरे वर्ष भी सब गौरवजन महाप्रभु से मिलने के लिए आए माने महाप्रभु ने 1566 विक्रम संवत में सन्यास ग्रहण किया छह वर्ष तक घूमते रहे पंद्रह में महाप्रभु लौट करके आए महाप्रभु आ गए हैं ये सुनकर के पंद्रह में वृंदावन की यात्रा भी हुई और पंद्रह में जितने भी भक्तगण हैं वे महाप्रभु से मिलने के लिए गौर देश में आए मैंने उसी वर्ष महाप्रभु जब ब्लॉक करके आ गए हैं तो उसी वर्ष वर्षों के बाद में जब आगे तो उसी वर्ष सब भक्तगण मिलने के लिए आए उसी समय श्री रूप समातन रघुनाथ इनका भी श्री महाप्रभु के साथ में मिलन हुआ मन पंद्रह विक्रम संत में इन सब का श्रीमन महाप्रभु के साथ में मिलन हुआ अन्य जो गौरव गौरीजन थे वे लोग भी आए सबके साथ में परम आनंद के साथ में महाप्रभु उस समय मिले हैं अब पंद्रह में फिर से अगले वर्ष जितने भी भक्तगण वे सब मिलने के लिए है। आए हैं भक्तगण आईला पूर्वक महाप्रभु सवार मिलना श्रीमद महाप्रभु सबके साथ में मिले मत बिल से प्रभु भक्तगण लाया इस प्रकार से प्रभु भक्तगणों को लेकर के आनंद पूर्वक विलास करते हैं हेम काले बल्लभ भट्ट मिलल आसिया इसी समय श्री श्री बल्लवाचार्य चरण श्रीमंत महाप्रभु से मिलने के लिए प्रसार श्री बल्लभ वे भी मिलने के लिए श्रीमंत महाप्रभु से आए आसिया बंगल भट्ट प्रभुर चरण श्री महाप्रभु दोनों महाप्रभु आनंद पूर्वक मिले श्री जी ने महाप्रभु के चरणों की वंदना की और प्रभु भागवत बुद्धि कलिंगन और श्री महाप्रभु ने भी उनको परम भागवत समझते हुए उनका आलिंगन किया वैष्णव मात्र का आलिंगन किया फिर इसमें भी यदि श्री कृष्ण के आश्रवतार मुखावतार होकर कृष्ण बल्लभ विराजमान हैं तो आलिंगन में विशेष वस्तु श्रीमंद महाप्रभु बल्लभाचार्य उनके विषय में कई भावनाएं वैष्णव भक्तों में पुष्टमार्गी भक्तों में विराजमान है पुष्टमार्गी भक्त श्री वल्लभाचार्य को श्री कृष्ण का मुख अवतार मानते हैं आसमान मुख तो मुख का अवतार मानते हैं वैश्वामरावतार भी मानते हैं तो वैश्वामार निरावतार और मुखावतार ये दोनों स्य के भी अवतार श्री वल्लवाचार्य जी को माना जाता है श्रीमद् भागवत के जैसे टीका के तो श्री वल्लभाचार्य के तीन स्वरूप विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं एक मुख्य अवतार या आस्य अवतार बल्लभाचार्य का दूसरा जो स्वरूप है वो है अग्नि अवतार और तीसरा स्वरूप है वो है वे कहीं अपूर्व रूप से भक्त होकर के विराजमान है और वे कहीं पुष्टि स्वरूप होकर के कृपा स्वरूप होकर के भी विराजमान ये संप्रदाय में वहां पर प्रसिद्ध है तो भागवत बुद्धि परम भागवत होकर के भी विराजमान है शुभलवाचार्य और आचार्य होकर के वास्तव में विराजमान है आ चुनौती शास्त्रार्थान जो शास्त्र के अर्थों को चुने स्वयं आचरते तथा स्वयं उसका आचरण करे और आचार्य जो अन्य लोगों को भी उसका आचरण कराए इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है ऐसी जनों को आचार्य कहा जाता है तो प्रभु भागवत बुद्धि कई आलिंगन तो जब भागवत बुद्धि ही किसी का वैष्णव होना ही इतना बड़ा महत्व की वस्तु है तो यदि वो व्यासावतार है यदि वो अग्नि अवतार है यदि वो श्री कृष्ण का मुखावतार कृष्णावतार कृष्ण का मुखावतार होकर के विराजमान है तब तो उनकी मेहमा का क्या कहना तो दोनों महाप्रभु जब मिल रहे हैं है, तो परम परम आनंद के उस समय दोनों को प्राप्ति हो रही है मान्य करी प्रभु तारे निकटे बसाइला श्री बल्हचार्य जी को परम सम्मान पूर्वक श्री महाप्रभु ने अपने पास में बैठाया दोनों है भी लगभग सम वयस्क वल्लचार्य पंद्रह सौ में और श्री महाप्रभु पांच छह वर्ष बाद पंद्रह में विक्रम समृत में बिक्रम समृत लाकर दोनों प्रकट हुए तो श्री बल्लाचार्य जी थोड़े से लीला में अवस्था में थोड़ी बढ़े तो मान्य करे प्रभु तारे निकटे बचाई ला सम्मान करके बल्लाचार्य जी को पास में बैठाया और विनय करिया कर लागिला और विनय करके ये महाप्रभु कहने लगे बहुत दिन बहुदिन मनोरथोमा देखे बारे आपका दर्शन करने की बहुत दिन से अभिलाषा थी जगन्नाथ पूर्ण कर देख लें तुम आज जगन्नाथ ने आपका दर्शन करके मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण किया महाप्रभु के रहे श्री बल्लाचार्य जी से किसी जगन्नाथ की कृपा से आज मेरी वो अभिलाषा पूर्ण हुई तुम देखिए साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन तुम्हें नाही आम श्री, तुम्हारे देख साक्षात भगवान तुमको साक्षात भगवान के रूप में ही देख रहे हैं ब्रजेन्द्र नंदनी नहीं आम आप ब्रजेंद्र नंदनी है अलग नहीं है तुम्हारे स्मरण करें से है पवित्र दर्शन पवित्र इते की विचित्र तुम्हारा स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है फिर जो दर्शन कर रहे हैं उनका आपको तो कहना क्या श्री बलवाचार्य बल्भाचार्य महाप्रभु की स्थिति कर रहे हैं कि आपका दर्शन करके मेरे हृदय ने बहुत दिन से बिना करिया भट्टो कहते लाला श्री बलवाचार्य जी के वचन है बल्लाचार्य श्रीमत महाप्रभु की प्रशंसा में कह रहे हैं कि बहुत दिन से मेरी इच्छा थी जगन्नाथ ने आए पूर्ण की और आपका दर्शन कर रहा हूं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंद हो बिल्कुल सत्य बात है दोनों ही ब्रजेंद्र नंदन होकर के विराजमान और श्री बल्लाचार्य जी कह रहे हैं आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है कोई ब्रजेंद्र न से अलग नहीं है तुम्हारा स्मरण तुम्हारा स्मरण करने से पवित्र हो जाता है दर्शन से पवित्र हो जाए इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं ये संस्मरण युसान सद्य शुद्ध वही ग्रह किम दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी यदि भगवान का वैष्णवों का दर्शन करे स्मरण मात्र करे तो स्मरण मात्र करने से ही सद्य शुद्धअंत वही ग्रह गृहस्थी के घर पवित्र हो जाते हैं शुभदेव जी का जैसे आगमन हुआ उसमें आगमन देख करके श्री परीक्षित महाराज शुभदेव जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि ये शाम संस्मरणात्मसाम सद्य शुद्ध्यंत वही ग्रह क्या आपका स्मरण करने मात्र से ही गृहस्थी संत का साक्षात दर्शन मिल जाए दर्शन मिलकर के भी उससे भी बढ़ के स्पर्श कहीं चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए फिर पाद शौचासन कहीं चरण धोने का और आसन प्रदान करने का अवसर मिल जाए तब तो कहना ही क्या स्मरण मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है कल काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बेने नहीं ताप प्रवर्त ता। कल काल का मुख्य धर्म है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन संकीर्तन का तात्पर्य है जहां बहुत से मिलकर के आवर्ती पूर्वक कृष्ण उच्च स्वर से कृष्ण संकीर्तन करें उसका नाम है सं कीर्तन बहुत मिलता आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम संकीर्तन तो बहुत से जन मिलकर के जहां उच्च स्वर में संकीर्तन करें वो संकीर्तन है कृष्ण शक्ति बिने नहीं तार प्रवर्तन यदि कोई ये कहे कि मैं अपने मन से कृष्ण नाम ले लूंगा तो कृष्ण नाम नहीं लिया जा सकता है से कहा गया सिंधु में अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद मुखे इंद्रियवुखे जुहाद स्वये त्य श्री कृष्ण नाम इंद्रियों के द्वारा अपने आप नहीं लिए जा सकते जैसे इंद्रियों की अपने अपने विषयों में स्वाभाविक पूर्ति है नेत्र की रूप में जुवा की रस में कान की सुंदर शब्द में त्वचा तो की स्पर्श में जुवा की जैसे स्वाद में स्वाभाविक प्रति है ऐसे ही कृष्ण नाम में स्वाभाविक प्रवृति नहीं जब कृष्ण कृपा करते हैं तो नाम में स्वाभाविक पूर्ति होती है अतः कृष्ण नाम एक शब्द विषय मात्र नहीं है विषय होते तो इंद्री उनमें स्वाभाविक पूर्ति हो जाती परंतु इंद्री की कृष्ण नाम में स्वाभाविक पूर्ति नहीं है इससे पता लगता है कि कृष्ण नाम जब भी जिह्वा के ऊपर निकलेंगे उस समय कृष्ण कृपा से ही निकले यदि किसी के ऊपर कृष्ण कृपा है तब तो कृष्ण नाम जिह्वा पर निकलेंगे नहीं तो कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर निकलेंगे नहीं तो कृष्ण शक्ति बिने यदि कृष्ण की शक्ति नहीं है तो नहीं पाप प्रवर्तन श्री कृष्ण नाम का प्रवर्तन नहीं होगा इसीलिए संतग जब नाम जप करने के लिए बैठते हैं उस समय यही प्रार्थना करते हैं कि वो परम ब्रह्मो परम ब्रह्म वो नाम गति ही नामा परम तस्मान नाम उपासम ही नाम भगवान आप पर ब्रह्म हैं नाम परम ब्रह्म नाम ही परम ब्रह्म है नाम परमागति नाम ही परम गति है मेरे आश्रय के स्थान श्री नामी हैं, मुझ जैसे अधम को कोई दूसरी जगह टिकने की नहीं है मेरे टिकने की जगह श्री नामी है और मेरे मुझे अंतिम रूप में नाम में ही टिकना है मेरे जीवन के लक्ष्य है नाम पर नाम से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु तो नहीं है अर्थात नाम है कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में विराजमान है शब्द रूप में ध्वनि रूप में अवतार धारण करके कृष्ण ही मेरे सामने प्रकट हुए हैं तस्मान नाम उपास में ही तस्मा इसलिए मैं नाम का आश्रय करता हूं जो जबकि माला है उसकी भी वंदना करते हैं भक्तगण के दाने लादातोद्दिष्टा लादहातों का अर्थ है दान करना लातेमान कृष्ण सन्निध हो हे माला, आप मुझे कृष्ण के निकट पर ले जाती हो कृष्ण को दान करती हो मुझे ले जाकर के कृष्ण के में आप दान कराने वाली लाति हो लातिमान कृष्ण समित मुझे खींच करके कृष्ण के पास में तुम दान कराने के लिए ले जाती हो कराने के लिए ले जाती हो इसलिए मैं तुम्हारा माला है उस माला का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं ऐसा विचार करके माला की वंदना करके और श्री नाम भगवान की वंदना करके यदि प्रार्थना की जाए तो फिर नाम जीव के ऊपर तो होंगे। ले तुम्हें यही तो प्रमाण तो माला भी भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान है दाने ला धात लातिमाम तस्मात मालेत के वो माला जो है वो कही गई है और उस माला का हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं ऐसे प्रार्थना करें क्योंकि माला का जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है जहां पर जो मंका है वे कृष्ण स्वरूप में विराजमान है जो डोरी है वह ही गोपी रूप में विराजमान है और जो सुमेरु है वही मुख्य में रास बिहारी रास बिहार होकर के मुख्य में विराजमान है और जो फुदना है वही श्रीमत् भक्ति वो भक्ति का साधन वही कृपा जो है वही करके कहीं परमा कृष्ण कही गया आपने श्री हर नाम को प्रकट करवाया श्रीमद् श्रीमदचार्य चरण कहते हैं महाप्रभु की स्तुति करते हुए कि उसे आपने जगत में, तो में हरिमान ये इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण शक्ति भवि तुम तुम कृष्ण की पूर्ण शक्ति को धारण कर रहे हो और श्री कृष्ण जिस वस्तु में कंजूसी करते रहे तुमने उस कंजूसी को भी दूर करके सब को कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति सबको सुलभ कराई श्री कृष्ण अधिकार देखकर के कृपा करते हैं मुक्तिम दलाचित स्मन भक्ति योग श्री कृष्ण नाम अधिकार नहीं देखते हैं परंतु अपराध देखते हैं यदि अपराधी है तो श्री कृष्ण नाम कृपा नहीं करेंगे परंतु श्रीमद महाप्रभु न अधिकार देखते हैं न अपराध देखते हैं जो भी महाप्रभु के चरणों को ग्रहण करता है उसे अधिकार संपत्ति दे करके प्रेम कर लेते हैं अधिकारी को तो प्रेम दान करेंगे नहीं पर तो अधिकार संपत्ति भी देंगे और प्रेम दान भी करेंगे तो महाप्रभु की विशेषता कि वो ना अधिकार देखेंगे ना अपराध देखेंगे अपराधी के भी अपराध दूर करके के भी को दूर करके उसे अधिकार संपत्ति दे करके उसे प्रेम का दान कर देते हैं सेठ जी ने रबड़ी झड़ा पंगत की तो कोई भी आओ सबको रबड़ी प्रसाद मिलेगा अब कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं किनारे पर बोल तुम दूर क्यों खड़े हुए हो बोल हमारे पास में पात्र नहीं है सेठ जी ने मुनिम जी से कहा कि मुनिम जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो तो जिनके पास में लोटा ताल्टी थे वे तो भरवा भरवा करके लेंगे परंतु तो जो करपात्री थे बिचारे वे खड़े हुए हैं महाप्रभु कहते हैं कि जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और उनको रबड़ी भी दो ऐसे में ऐसे कपालु हैं कि जो अपात्रों को पात्रता प्रदान करते हैं और फिर रस प्रदान करते हैं तो कृष्ण शक्ति धर्म तुम तुम कृष्ण की शक्ति पर धारण कर रहे हो यथा नहीं आम ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है जगत में ऐसा अवतार और कोई दूसरा नहीं हुआ लताओं को भी प्रेम प्रेमदान करें संत्यवतारा बहव पंकजना सर्वतो भद्रा कृष्णात अन्य कोवा लताश्व प्रेम दो भगव भगवान के बहुत से अवतार हैं संत्यवतारा बहव बहुत से अवतार हैं उनका वर्णन भी किया है परंतु श्री कृष्ण से बढ़ करके कोई दूसरा अवतार नहीं जो लताओं को भी प्रेमदान करे और लताओं को प्रेमदान करने वाला कृष्ण का जो स्वरूप है वो श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप जिन्होंने झारखंड के मार्ग में लताओं को भी लता भी कृष्ण कृष्ण कहकर के करके हाथी शेर ये भी कृष्ण कृष्ण करके नाच रहे हैं ऐसा कोई दूसरा तो पंकज नाव से स्वरूप को श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप से कृपा करने वाले बहुत से अवतार हैं तो जगते कौन कृष्ण नाम प्रकाशन जगत में कृष्ण नाम का प्रकाशन आपने किया यही तुम्हारा देखे सही कृष्ण प्रेम भाषे जो तुम्हारा दर्शन करता है उसमें ही कृष्ण प्रेम परिपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है और इसी बात को आगे रामचंद्र खान उनके चरित्र में निरूपण करेंगे महाप्रभु पूछेंगे महाप्रभु से कोई पूछेगा खंडवासी जो वैष्णवजन है कि वैष्णव का चिन्ह क्या है एक साल महाप्रभु ने उत्तर दिया वैष्णव वो जिसके जिह्वा पर निरंतर कृष्ण नाम होगे दूसरी बात पूछा कहा बोलो जिसकी जिह्वा पर एक बार भी कृष्ण नाम आए पहली बार कहा जो एक बार है वो वो वैष्णव है दूसरा कहा जो निरंतर कृष्ण नाम ले वो वैष्णव है तीसरे वर्ष में यही प्रश्न हुआ कि वैष्णव कौन है बोलो जिसका मुख दर्शन करके कृष्ण नाम जो के ऊपर अपने आप आ जाए तो ये तोमा देखे सही कृष्ण प्रेम भाषे जो तुमको देखता है वो महाप्रभु का कहना क्या महाप्रभु को जो देखे वो तो कृष्ण प्रेम में डुबकी लगा दे भाषे कृष्ण प्रेम में डूब जाए प्रेम प्रकाश नहीं कृष्ण शक्ति बिना यदि कृष्ण स्वरूप आप नहीं होते तो प्रेम का प्रकाश नहीं होता आप में कृष्ण की संपूर्ण शक्ति कृपा शक्ति परिपूर्ण रूप से विराजमान है कृष्ण जिस वस्तु को सबको दान नहीं दे सके राधा द्वित सुगमित होकर के आपने उस दान को सबको प्रदान किया इसलिए प्रेम प्रकाश नहीं कृष्ण शक्ति बिना कृष्ण शक्ति यदि आप में नहीं होती कृष्ण स्वरूप नहीं होते और कृष्ण की शक्ति माने कृपा शक्ति प्रेमा शक्ति से राधायण आपके स्वरूप में नहीं होती तो प्रेम का प्रकाश नहीं होता प्रेम का दान करने वाली राधारणी है और वो आपके स्वरूप में विराजमान है कृष्ण एक प्रेम दाता शास्त्र प्रमाण श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के दाता हैं। शास्त्र यही बार बार कहता है प्रमाण रूप में कहता है वो ईश्वर कह रहे हैं लघ का संत अवतारा भाव पुष्कर नाभस् सर्व को तो भद्रा कृष्णार्थ अन्योवा लताशु प्रेम लो भाव महाप्रभु कहे सुनभट्ट महामति बोले श्री बल्लभ भट्ट भट्ट माने भट्टी शास्त्रम जो शास्त्र का गायन करे शास्त्र का कथन करे उसका नाम है भट्ट जो शास्त्र के तत्व का विवेचन करे तो सुनभट्ट महामति हे शास्त्र का गायन करने वाले महामति बल्लवाचार्य आप सुनो मायावादी सन्यासी आमी ना जाने विष्णु भक्ति मैं तो मायावादी सन्यासी हूं मैं कृष्ण भक्ति क्या जानता हूं मायावादी कहने का मतलब है कि जीव जगत माया के कारण ही उत्पन्न हुए ईश्वर की शक्ति से आवृत होकर के चैतन्य कहीं जगत रूप में और जीव रूप में प्रकट हुआ अज्ञान की व्यि से आप चैतन्य जीव है शंकराचार्य के मत में और अज्ञान की समष्टि से आप जो चैतन्य है वो ईश्वर है शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते हैं ये वैज्ञानिक नव वेदांति जो हैं वो ऐसा मानते हैं और जहा विष्णुस्वामी कहते हैं और उन विष्णुस्वामी के मत को ही श्री बलवाचार्य ने कहीं स्वीकार किया कि सच्चिद आनंद भगवान अपने आनंद तत्व को संकुचित करते हैं तो आनंद तत्व को संरुचित करने पर सब औचित्त से दो गुणों से युक्त हो करके के जिवराजमान और जब ये आनंद और ज्ञान इन दोनों तत्वों को संकुचित करते हैं तो भगवान मूल सिद्धांत जो था वो विष्णु स्वामी का था विष्णु स्वामी के बहुत सारे सिद्धांतों को जो मूल सिद्धांत थे उनको ही उस समय के बाद में वहां पर दो भाग हो गए दक्षिण में एक शिव स्वामी हो गए एक विश्व स्वामी हो गए तो विश्व स्वामी के जो सिद्धांत थे उनको ही कहीं बदल करके भगवान शिव के रूप में जो शिव तत्व शिव भटार स्वरूप है उनकी महिमा में उनका गायन किया जाएगा तो विष्णु के स्थान पर शिव का केवल नाम बदल दिया विष्णु को शिव का नाम लिख दिया और जो वैष्णवों की जो सिद्धांत थे वे ही शिव स्वामी के सिद्धांत कहीं प्रकट हो गए श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में दो संप्रदाय कहीं प्रकट हुए मान पू दो सौ सन्यासी हीं प्रकट हुए और बाद में वहां पर संन्यास जो है वो सन्यास ग्रहण करना विष्णु स्वामी में मुख्य एक साधन की पद्धति हुई श्री भल्वाचार्य ने इस पद्धति को कहीं थोड़ा सा संशोधित किया जो शिव के विषय में जो बातें हैं विष्णु से पलट करके शिव के विषय में कही गई थी उन्होंने कहा कि मूल में ये विष्णु के लिए ही है और श्री बल्लाचार्य ने ये कहा कि नहीं भगवत आराधन करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास अनिवार्य नहीं है अतः भक्त और नामक बल्लाचार्य का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में वे कह रहे हैं कि प्रकाश को अध्ययन को तो कृष्णम भक्ति लता का उसको का उसको दृढ़ करने प्रकार यही है कि घर में रहते हुए भी अपनी सारी वृत्तियों को श्री ठाकुर के ऊपर केंद्रित कर दे और द्रिव्यात क्रियाद्वैत और भावाद्वैत इन तीनों अद्वैतों को धारण करते हुए घर में रहकर के भी सारी क्रियाएं भगवान के लिए हैं सारे द्रव्यों में भगवान विराजमान है और सब में कहीं भगवान के भाव का दर्शन करते हुए भगवत सेवा के भाव को ग्रहण करते हुए उन सारी वस्तुओं का कहीं प्रयोग करें स्त्री पुत्र धन ये सब भगवत सेवा के लिए मुझे उपलब्ध कराई गई हैं, ऐसा विचार करते हुए सेवा का कर प्रयोग करें तो बीज जो बीज है उसको दृढ़ करने का उपाय है कि ग्रह स्तित्व घर में रह करके ही स्वधर्म तथा अपने धर्म का पालन करते हुए कृष्ण श्री कृष्ण को अव्यावृत रूप में माने जहां सेवा हो रही है दर्शन जब खुल हैं सेवा हो रही है उसमें तो सेवा करते हुए और जब अन है पर्दा आ गया है और पटबंद हो गए हैं अनवसर का समय है उस समय कृष्ण कथा उनका ध्यान करते हुए तो ठाकुर ने सामने हैं उस समय कृष्ण कथा और पूजा दोनों करते हुए और जब ठाकुर सामने दर्शन नहीं है विश्राम कर रहे हैं उस समय कृष्ण कथा को तो विशेष रूप से ध्यान करते हुए और मानसिक से सेवा करते हुए अभ्यापक तो हो कृष्ण पूजिया शरणादी तो पूजा और श्रवण इन दो को करते हुए सामने पूजा और श्रवण दोनों करते हुए माने सन्मुख दर्शन में श्री कृष्ण कथा और संकीर्तन लीला कीर्तन उनका, उनका रूप कीर्तन मीला कीर्तन उनका गायन करते हुए समाज गायन करते हुए पद गायन करते हुए कीर्तन सेवा करते हुए सम्मुख में और बाद में श्री कृष्ण कथा और संकीर्तन इनको बाद में करते हुए श्रवण और पूजा इन दोनों को करते हुए अव्यावृत श्री कृष्ण से किसी तरह से अलग न हो अव्यवृत होकर के ही सेवा करते हुए विराजमान हो महाप्रभु कह रहे हैं हमें मायावादी सन्यासी मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ ये दीवता में अपने स्वरूप को छिपाते हुए महाप्रभु कह रहे हैं अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर तामार मन होवे निर्मल श्री अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है अद्विताचारी तो महाविष्णु अवतार हैं और महाविष्णु अवतार साक्षात ईश्वर होने के कारण उनका संग हुआ उनका संग होने के कारण ही मन होय मेरा मन मेरा हुआ बचपन की याद है मुझे कि एक दिन मां ने कहा था कि अद्विताचारी की सभा में विश्व गए हैं तुम्हारे बड़े भाई अपने दादा को बुला ला और महाप्रभु उस समय एक करधनी धारण के हुए नंग धड़ेंगे बालक जैसे है ऐसे ही खेलते खेलते अद्वैताचार्य की सभा में पहुंच गए और वहां पर सब महाप्रभु का कर दर्शन करके एकदम आश्चर्यचकित बोले आश्चर्य ऐसा दिव्य बालक कौन सा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय वो इतना आकर्षक स्वरूप कि उस समय ही श्री अद्वैताचार्य पहचान गए कि यह कोई दिव्य स्वरूप है और मैंने जिसके लिए प्रयास किया था मैंने जिसके लिए साधन किया था सात्विक सेवा की थी गंगाजल और तुलसी समर्पण करके ओंकार करते हुए मैंने जो सेवा की थी वो आज श्री कृष्ण प्रकट हो गए मेरा नाम तो नहीं तो कृष्ण को प्रकट नहीं करा दू कलयुग में और मेरा वह प्रतिज्ञा आज ठाकुर ने पूरी कराई ऐसी परंपरा में आनंदित होकर के विराजमान हुए हैं तो महाप्रभु उसी लीला का थोड़ा सा संकेत करते हुए कह रहे हैं अद्वैत आचार्य की सभा में मेरा आना जाना हुआ इसलिए तारस मन निर्मल उनके संग में मेरा मन निर्मल हो गया है सर्वशास्त्र कृष्ण भक्त नाही या समान श्री अद्वैत आचार्य के समान और कोई दूसरा नहीं है अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम उनका नाम आचार्य है यहाँ कृपाते मृलक्ष कृष्ण भक्ति उनकी कृपा से मृलि को भी कृष्ण भक्ति हो सकती है हो गई के कहींते पारे पार वैष्णवता शक्ति ऐसे अद्वीताचार्य की परम वैष्णवता की शक्ति विराजमान है श्रीमद महाप्रभु उस समय अन्य जितने भी भक्तगण हैं उनसे श्री वल्लभाचार्य का परिचय करा रहे हैं यह अद्वितचार्य का वर्णन किया है अब श्री नित्यांग प्रभु जो है उन नित्यांग प्रभु का आगे वर्णन करताय गौर हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री रा हरि गोविंद जय जय रा हरि गोविंद जय सुनुताय गौर हरि गो जय शराधि